पत्रावली 212 श्रीमती ओली बुल को लिखित द्वारा ए स्टडी हाई व्यू के वर्षम रीडिंग इंग्लैंड 17 सितंबर अठारह प्रिय श्रीमती बुल इंग्लैंड में समिति स्थापित करने के लिए मुझे तथा श्री स्टडी को कम से कम ऐसे दो चार व्यक्तियों की आवश्यकता है जो दृढ़ संकल्प तथा मेधावी हो इसलिए हमें धीरे धीरे अग्रसर होना पड़ेगा सर्वप्रथम हमें इस बात से सचेत रहना होगा कि कहीं हम कुछ मनचले व्यक्तियों के चंगुल में न फंस जाएं। आपको संभवतः यह पता है कि अमेरिका में भी मेरा यही लक्ष्य था श्री स्टडी कुछ दिन भारत में हमारे सन्यासी संप्रदाय के रीति रिवाज के अनुसार निवास कर चुके हैं वे एक पढ़े लिखे संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता तथा अत्यंत ही उत्साही व्यक्ति हैं यहाँ तक सब अच्छा है पवित्रता दृढ़ता तथा उद्यम ये तीनों ही गुण मैं एक साथ चाहता हूँ यहाँ पर यदि ऐसे छह व्यक्ति भी मुझे मिल जाए तो मेरा कार्य चलता रहेगा ऐसे दो चार व्यक्तियों के मिलने की भी आशा है भवदी विवेकानंद श्रीमती ओली बुल को लिखित प्रिय श्रीमती बुल रीडिंग इंग्लैंड 24 सितंबर अठारह श्री स्टडी को संस्कृत सीखने में सहायता प्रदान करने के सिवा मैंने अब तक और कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है श्री स्टडी ने मुझे अपने गुरु भाइयों में से ऐसे एक सन्यासी को जहाँ बुलाने के लिए कहा है जो कि मेरे अमेरिका चले जाने पर उनकी सहायता कर सके मैं भी भारत में एक सन्यासी के लिए, लिए लिख चुका हूँ अब तक सब ठीक ही चला है इसके आगे आने वाली तरंग की प्रतीक्षा में मैं हूँ न टालो न ढूंढो भगवान अपने इच्छानुसार जो कुछ भेजें इसके लिए प्रतीक्षा करते रहो यही मेरा मूल मंत्र है यह ठीक है कि मैं बहुत कम पत्र लिखता हूँ किंतु मेरा हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण है शुभेक्षु विवेकानंद श्रीमती एफ एच लेगेट को लिखित द्वारा ई टी स्टडी हाई व्यू कैवरसम रीडिंग इंग्लैंड अक्टूबर अठारह सौ आप अपने पुत्र को भूली तो न होंगी आप अब कहाँ हैं और टांटी तथा तो बच्चे आपके मंदिर के हमारे साधु मना पुजारी का क्या समाचार है जो जो इतने शीघ्र निर्माण तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे किंतु उसका गंभीर मौन एक बड़ी समाधि जैसा जरूर लग रहा है क्या आप यात्रा कर रहे हैं मुझे इंग्लैंड बड़ा आनंददायक लग रहा है मैं अपने मित्र के साथ दर्शन पर ही गुजर कर रहा हूँ खाने पीने और धुम्रपान के लिए गुंजाइश बहुत कम रहने देता हूँ द्वैतवाद अद्वैतवाद आदि के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं मिल रहा है होलिस्टर मेरी समझ में अपनी लंबी पतलून में बड़ा साहसी हो गया है अलबर्टा जन्मन पढ़ रही है यहाँ के अंग्रेज बड़े शहिदा हैं कुछ एंग्लो इंडियनों को छोड़कर वे काले आदमियों से बिल्कुल घृणा नहीं करते न वे मुझे सड़कों पर हुट ही करते हैं कभी कभी मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं मेरा चेहरा गोरा तो नहीं हो गया किंतु दर्पण सारे सत्य को प्रकट कर देता है फिर भी लोग यहाँ बड़े सहजय हैं फिर भी जो अंग्रेज स्त्री भारत से प्रेम भाव रखते हैं वे स्वयं तो हिंदुओं की अपेक्षा अधिक हिंदू हैं आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पूर्णतः भारतीय रीति से मैं ढेर सारी सब्ज़ियाँ पकवा लेता हूँ जब अंग्रेज कोई काम हाथ में लेता है तब वह उसकी गहराइयों में प्रवेश करता है कल यहाँ पर एक उच्च अधिकारी प्रोफेसर फ्रेजर से मिला उन्होंने अपना आधा जीवन भारत में बिताया है और उन्होंने प्राचीन विचार और ज्ञान में इतना वितरण किया है कि वे भारत के परे किसी अन्य चीज़ की रत्ती भर चिंता नहीं करते आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ बहुत से विचारशील स्त्री पुरुष सोचते हैं कि सामाजिक समस्या का एकमात्र हल हिंदुओं की जाति प्रथा है आप कल्पना कर सकती हैं कि अपने मस्तिष्क में यह भाव रखते हुए वे समाजवादियों तथा दूसरे समाजवादी प्रजातंत्रवादियों से कितनी घृणा करते होंगे फिर यहाँ पुरुष अत्यंत उच्च शिक्षा प्राप्त पुरुष भारतीय चिंतन में अत्यधिक रुचि रखते हैं किंतु तो स्त्रियॉँ बहुत कम अमेरिका की अपेक्षा यहाँ स्त्रियों का क्षेत्र अधिक संकुचित है अभी तक मेरा सब काम ठीक चल रहा है भविष्य में जो प्रगति होगी वह मैं आपको सूचित करूंगा पिता परिवार को राजमाता को उपाधि रहित जो जो को और बच्चों को मेरा प्रेम प्रेम और साषि सदा विवेकानंद दो सौ पंद्रह को लिखित रीडिंग इंग्लैंड 4 अक्टूबर अठारह प्रिय निवेदिता पवित्रता धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी महान कार्य धीरे धीरे होते हैं सच्ह तुम्हारा विवेकानंद